महाभारत शांति पर्व शांतिपर्व ऋपचाशदमोध्याय महापद्मपुर में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण के सदाचार्य का वर्णन और उसके घर पर अतिथि का आगमन भिस्म उच आसे किल नरश्रेष्ठ महापद्म गंगाया दक्षिण तीर् कस्िद्य प्रसमा सौम्य सो सोमन्वये वेदे गताध्वा छिन्न संशय धर्म नित जित्रोधो निजिंद्रिय तपस्वाध्यायृत सत्य सज्जन सयप्रातेन भित्तेन शील विष्णुजी कहते नृषेष्ठ युधिष्ठि नारद जी ने जो कथा सुनाई वह इस प्रकार है गंगा के दक्षिण तट पर महापद्म नामक कोई श्रेष्ठ नगर है वहाँ एक ब्राह्मण रहता था वह एकाग्र चित्त और सौम्य स्वभाव का मनुष्य था उसका जन्म चंद्रमा के कुल में अत्रिगोत्र में हुआ था वेद में उसकी अच्छी गति थी और उसके मन में किसी प्रकार का संदेह नहीं था वह सदा धन क्रोध रहित, नित्य संतुष्ट जितेंद्रिय तप और स्वाध्याय में संलग्न सत्यवादी और सत्पुरुषों के सम्मान का पात्र था न्यायोपार्जित धन और अपने ब्राह्मणों के शील से संपन्न था ज्ञात सम्बन्ध विपुले सत्वाद्या कुल महति विख्यात विशिष्टांतम उसके कुल में सगे संबंधियों की संख्या अधिक थी सभी लोग सत्वप्रधान सद्गुणों का सहारा लेकर श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करते थे उस महान एवं विख्यात कुल में रहकर वह उत्तम आजीविका के सहारे जीवन निर्वाह करता था सपुत्रान बहुलान दृष्टि विपुले कर्मिव स्थित कुलधर्मा आश्रितो राजन धर्मचार्य आश्रितो भगवत राजन उसने देखा कि मेरे बहुत से पुत्र हो गए तब वह लौकिक कार्य से विरक्त हो महान कर्म में संलग्न हो गया और अपने कुलधर्म का आश्रय ले धर्माचरण में ही तत्पर रहने लगा तथा स धर्म वेदोक्त तथा शास्त्रोक्तमें श्रेष्ठाचरण चर्म चिवधम चिंत चेतसा तदनतर उसने वेदोक्तधर्म धर्म तथा श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित धर्म इन तीन प्रकार के धर्मों पर मन ही मन विचार करना आरंभ किया किंतु मे सक्षुभं किम पर खिद्यते नि न चाते निश्चयम क्या करने से मेरा कल्याण होगा मेरा क्या कर्तव्य है तथा कौन मेरे लिए परम आश्रय है इस प्रकार वह सदा सोचते सोचते खिन्न हो जाता था परंतु तो किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाता था तस्विद्यम से धर्म प्राप्तो ब्राह्मणः सुसमाहितः एक दिन जब वह इसी तरह सोच विचार में पड़ा हुआ कष्ट पा रहा था उसके यहाँ एक परम धर्मात्मा तथा एकाग्रचित ब्राह्मण अतीत के रूप में आ पहुँचा स तस्में सत्क्रिया क्रियायुक्न हेतुना विश्रा तम सुसमसीनम वचनम अब्रवी ब्राह्मण ने उस अतिथि का क्रियायुक्त हेतु शास्त्रोक्त विधि से आदर सत्कार किया और जब वह सुखपूर्वक बैठकर विश्राम करने लगा तब उससे इस प्रकार कहा इसे श्री महाभारते शांति परमणि मोक्षधर्म परमणि उत्सवृत्तियोंख्यापंचाशद शतमोध्या